ईश्वर दास जी ठीक है ठीक क्या है तो काफी अस्वस्थ है तो डेढ़ साल से करीब करीब वो बिस्तर पर ही पड़े हुए और तो उनको एक साइड का हुआ। अब यह है कि सब परिवार वाले सब डॉक्टर हैं, सब इतनी देख करते हैं दिमाग थोड़ा सजग है मगर यह है कि अब जिंदगी बेचारो की बस चल रही है क्योंकि अब आप जैसे हमारा कार्यक्रम तो अनामिका चल रही है, रही है। और अनामिका पिछले सात आठ साल से रेगुलर नाटक हर रविवार को हफ्ते में एक दिन कर रहे हैं तो वो काम हो जाता है अच्छा श्यामानंद है श्यामानंद वो जो सहयोगी संस्था अनामिका कला संगम है अच्छा। उसमें है वैसे है साथ में और भंवरमल जी का सहयोग अब असल में वैसा है न अब नए लोग और आ गए हैं तो हम तो अभी फिर भी बीच वाले हैं मगर पूछिए है। कि अब है मुश्किल क्या होती है ना कि असल में मन प्राण दे करके काम करने वाले जैसा आप जानते हैं हर जगह बहुत थोड़े लोग होते हैं उतना जब तक नहीं हो तब तक कोई संस्था नहीं चल पाती है और अब हम लोगों को क्या है हम अपनी बात कहें कि अब चूंकि संस्था को शुरू किया इतना समय दिया तो एक मोह तो उसके प्रति है एक ना तो नहीं कर सकते बिल्कुल सही बहुत बड़ा मोह तो वो चलता है कॉलेज तो मैंने छोड़ दिया सात आठ साल हो गए अच्छा। तो अब बस अब अनामिका का काम हो गया कुछ अपना लिखने पढ़ने का काम हो गया कुछ सेक्सरिया जी है एक बहुत बड़ी संस्था वहाँ उन्होंने भारतीय भाषा परिषद बैठाई है तो अब उसका कुछ दायित्व तो संभालना हो जाता है तो बस सब मिला करके अपना समय निकल जाता है मेरे दिमाग में मुरादाबाद आने के बाद ऐसा ख्याल जरूर हुआ लेकिन आपके लफ्जों को दोहरा रहा हूँ मेहनत करने वाले नहीं मिलते मजा लेने वाले बहुत, बहुत सारे बहुत मिल जाते हैं नहीं। कि कोई संस्था यहाँ पे मगर ये कोई नहीं कहता की यहाँ ये जो लाइब्रेरी की दो किताबे दो अलमारी हमने रख दी है की ये कोई पढ़ता नहीं है तो आप कुछ व्यवस्था कीजिए या हम तैयार है दो घंटा टाइम देने के लिए अब यही यही हुए तो ज़िंदगी बीत गई पिछले दस बरस से कर रहे हैं और तो तो मैं तो हाँ। मैं हार गया लेकिन एक एक आदर्श कला संगम के नाम से हमारे मुरादाबाद में लड़कों ने संस्था की अच्छा अच्छा और मुझे भी एक सरपरस्त की हैसियत से वो हाँ। संबंध रखते हैं मुझसे हाँ, भी हाँ। तो दिल्ली में तीन बरस से जो रामलीला धार्मिक रामलीला होती है ग्राउंड में उसमे वो कलाकार सब लोगों को सब जाते आच्छा, हैं पाठक एक बरफुरदार है हमारे जो रेलवे में सर्विस में भी है और वही उसका निर्देशन उनके जिम्मे है और बाकायदा पंजीकरण उसका हुआ आच्छा, आच्छा। तो वो अब संस्था बहुत पनप रही है और मैंने यहाँ इन लोगों से भी कहा उन्होंने जब मुझसे सवाल किए तो मैंने मैं भाई हर शहर में हम चाहते हैं तो मेरी गावी मुरादाबाद में हमारे आदर्श कला संगम है उनसे संपर्क कीजिए उनको थोड़ी आप सहायता सहायता दीजिए तो वो फिर आप देखिएगा लड़कियाँ बहुत अच्छे-अच्छे और बहुत अच्छी काम करने वाली उनको अच्छा? मिल रही है बल्कि कलकत्ते से ज्यादा मुरादाबाद में लड़कियाँ अच्छा? काम करने वाली मिल गई असल में पिछले दस साल में देखिए स्थिति भी बहुत बदल गई है दस साल पहले जो लड़कियों को मिलने में असुविधा होती थी वो अब उतनी नहीं है। नहीं दो नहीं अब मिल जाती मिल जाती शौक है।, है शौक है और माता पिता भी अब उतने इस बारे में रिजेट नहीं रह गए तो अब आप कि आप तो बहुत बरसों पारसी रंगवन से संबद्ध रहे और अब आकर के आपने जो बिजनेस का काम शुरू किया या अमन समिति वगैरह में गए तो आपको कैसा लग रहा है आपकी उस बात से हमको वो मजा जो उस माहौल में था वो तो इधर नहीं है वो चीज़ लेकिन क्योंकि मैंने पचास साल उस काम उस लाइन में काम किया अंदर का माहौल प्रोफेशनल कंपनी के अंदर कुछ इतना बढ़िया नहीं होता है और उसका सबक यह है कि कलाकार जो हैं वो ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं मिलते यानी प्रोफेशनल जो है जैसे मूनलाइट हाँ। तो मुझको वहां पर 24 साल में हाँ। इतनी मेहनत करनी पड़ी और पड़ी और इस कदर उठानी आर्टिस्टों की तरफ से मालिक तो दखल देते नहीं थे हाँ। दूर बैठे हुए हैं हाँ। वो तो जब ड्रामा नया होता था तो आ ड्रामा देखा और उनका मास्टर जी ये जरा चीज नहीं पसंद आई मास्टर जी इसको यू कर दीजिए और उनको अपनी थैली से मतलब था पांच से कम जब कभी थैली में कमी पड़ी तो बुलवा के पेशी हो जाती थी पाँच हजार रूपए कृष्ण कश्मीर हमारा जब निकला तो पच्चीस पच्चीस हजार बचत महीने की हुई मालिकों के पास अच्छा तो मतलब यह है की जब आ, उनकी थैली में कमी पड़ती थी तब वो पेशी हो जाती थी कि मास्टर जी इसकी फिक्र कीजिए तो कि कहें फला बात जी, हम तो तो तो नहीं जानते इस बात को तो आपके जिम्मे okay. तो कुछ परेशान भी हो गया था और दूसरे एक तकलीफ ये हो गई थी कि मुझे शर्मी दर्द होने लगा था अच्छा, डायग्स जब जोर से बोल चुके तो तो थी बिल्कुल <laughs> मैक्रोफोन <laughs> तो था नहीं हाँ। मैं तो वो अपने गरज के बोलना मुझे तो कल भी ये लग रहा था कि आप माइक क्यों हटाएंगे कि मैं पारसी स्टेज का एक्टर मुझे इसकी जरूरत नहीं है दिए कि वो सी थी मेरे लिए दो सौ आदमी सामने बैठे हो अच्छा ये माइक बहुत, बहुत तो देखिये अब हम लोग जो मैंने जो लोग एक्टिंग करते हैं तो वो ज्यादा जोर से तो नहीं बोलते हाँ, हाँ। मगर आवाज खूब जाती है मगर एक एक पिच तो रखना पड़ेगा उस पिच से नीचे यदि उतर के आएंगे तो नहीं सुनाई पड़ेगा तो ये देख दे बहुत है ये साथ बहुत साथ अच्छा है हा। है हॉल हॉल बहुत अच्छा है। अच्छा छोटा है। तो कलकत्ता का रविंद्र सदन वगैरह जो बना पता नहीं आपने देखा या नहीं इकसठ तक में तो आपने देखा ही होगा रविंद्र सदन तो इकसठ में ही तैयार कला मंदिर बना कला मंदिर तो मैंने खुद ही खड़े बनवाया तो वो काफी अच्छी आवाज बॉम्बे में भी कई हाल बहुत अच्छे बॉम्बे में हम लोगों ने तेजपाल में किया भोला भाई में किया आ, और पिछली बार बिरला मातुश्री में किया था अच्छा। तो मातुश्री तो अच्छा नहीं है बम्बई अच्छा। तो के, के ये इनमें से कोई भी हॉल आप सच पूछे तो थिएटर की दृष्टि से अच्छे नहीं है अच्छा तो बम्बई वालों के साथ सुविधा क्या है ना की बम्बई वाले तो माइक पर ही नाटक करते हैं तो वो सब अभ्यस्त है तो उन्हें आवास की दृष्टि से तो उन वो कभी सोचते ही नहीं और इसीलिए बम्बई वाले कलकत्ते में आते हैं तो हमने देखा कि वो माइक पता नहीं हमको एक ग्रुप आया था ताजुबा कि माइक लगा करके भी उनकी आवाज नहीं सुने पकड़ेगा मशीन है वहां तक तो वेव लेंथ आपकी पहुँचनी चाहिए आइडिया तो होना चाहिए अच्छा कुछ को ये भी आइडिया नहीं होता की माइक कितना फासले से होना चाहिए ये सब आइडिया अगर हो तो बहुत अच्छा है तो मुरादाबाद में तो सबसे पहले तो ये कि जब तक मेरे परिवार तक मेरे बच्चों को तालीम थी और जब तक अपने पैरों पे वो ना खड़े हो जाएं तब तक मुझे काम करना ही पड़ा हाँ। और नौकरी करनी पड़ी हाँ। दूसरी बात यह कि कलकत्ते की 35 साल की ज़िंदगी में अपनी तनख्वाह के सिवाय कहीं से एक पैसे का कोई जरिया नहीं रखा और ना इसकी ख्वाहिश कभी की फिल्म में था बाबूला उसमें भारत लक्ष्मी में इस मास्टर में था उसके बाद लगमन शाहजहां कंपनी हिंदुस्तान थिएटर्स कंपनी जहां सीता को ट्रेनिंग दी लेकर के उसके बाद मूनलाइट 24 साल तो संस्थाओं की खदमत बराबर करता रहा तो वो शौक तो बराबर है कि यहां आने के बाद भी जितनी संस्थाएं मुरादाबाद में हैं कोई धार्मिक फंक्शन होते हैं उसमें बराबर जाता हूँ लेकिन कुछ कानून जो है जिंदगी को इस गाड़ी को चलाने के उसी साल की उम्र हो रही पूरी इसमें 11 मार्च को साल पूरे हो जाएंगे देखकर के बहुत अच्छा लगा और उसके बाद तो मुलाकात हुई नहीं थी सन चौसठ के बाद 15 साल हो गए थे अच्छा तो हाँ और कहा उसके बाद मुलाकात अच्छी आपको भी आपने भी खूब संभाल कर रखा आपकी हेल्थ बिल्कुल मैं कल देखते बहुत ही खुश हुआ इसलिए मेरे ख्याल से बेटा अगर आदमी अपनी, अपनी हेल्थ को नहीं संभालेगा तो बड़ा दुख क्योंकि फिर मुश्किलों से कई आएगा बेचारा तो आये अभी, तो अभी अभी आप से में छोटे बहुत है ना हम इसलिए ठीक तो, है तो अभी लेकिन फिर भी हेल्थ को संभालना चाहिए आपकी अभी भी वही रूटीन चलती है जो तब थी मैंने सिगरेट नहीं चाय नहीं कुछ सोना बजे बजे सो जाता हूं। अच्छा अच्छा कोई कोई मुशायरा हो चाहे कोई शादी हो हो चाहे शादी माफी मांग लेता हूं। खाना कहीं खाता नहीं घर के सिवाय। अच्छा। और चार उठ चला गया चौबीस घंटे की छुट्टी उसके बाद कभी जिंदगी में ये सवाल ही नहीं की दोबारा जाना पड़ा हो और घूमने निकल जाता हूँ चार मील घूम के आता हूँ अच्छा और सुबह की नमाज़ में शामिल हूँ अच्छा थोड़ा वो पूजा पाठ अपनी कर ली उसके बाद वहाँ से आकर के मेरी एक गाय है अच्छा जो कि पाँच छः बरस से बहुत ही प्यारी गाय है बहुत अच्छे खदाबर है आठ किलो दूध देती है अच्छा उसकी तमाम सफ़ाई उफ़ाई ड्रेस बदल के अपने वो काम करता हूँ उसकी सानी करता हूँ अपने हाथ से उसकी खिदमत करता हूँ सर उन नाम हंस कर अच्छा तो ये कार्यक्रम है और साढ़े सात बजे नाश्ता कर लेता हूँ नाश्ते में सिर्फ दो टोस्ट और मक्खन और पन अच्छा इसके सिवाय कोई चीज़ नहीं दोपहर को एक बजे खाना खाता हूँ इस बीच में कोई चीज़ लेता नहीं एक आध दफ़ा पानी पीता वो जो सुबह जो लेता हूँ वो टोस्ट उसके साथ गाय का दूध लेता हूँ शाम को कोई नाश्ता नहीं कुछ नहीं आठ साढ़े सात बजे आठ बजे खाना खा लेता हूँ और रात के खाने के बाद भी थोड़ा टहलता हूँ और साढ़े नौ बजे से हो जाता हूँ ये कानून है इसी पे अमल कर रहा हूँ और ठीक से चल रहा है अभी तक तो मशीन गाड़ी नहीं नहीं अभी, नहीं अभी अभी अभी चलेगी अच्छा एक बात बताइए जो आप जो प्रोफेशनल थिएटर कर रहे थे और अब अभ, अभी जो आप जिन लड़कों के साथ जो काम कर रहे होंगे वो तो अवश्य ही नए स्टाइल नेचुरलिस्टिक उसमें जा रहे होंगे तो आपको कैसा लग रहा है ठीक है ऐसा है कि पहले की स्टाइल अब ज्यादा चलती नहीं हम्म क्योंकि वो इस कस्म का पाउडर भी इस कस्म का मेकअप भी अब मेरा ख़्याल से एक तबका नहीं बल्कि 80 परसेंट पब्लिक जो है वो देखते देखते कुछ गया, उसको अपील आ गई है और वो ऐसी बात नहीं है कि जो हम पेश कर देंगे वो उसको मान लेगी ऐसा नहीं है बल्कि उनके समझ आ गई है इस, इस मामले में और अब जो इस वक्त के जो नाटक हो रहे जैसे आपका वो आ, छपते छपते था नेशनल हाँ। अच्छा तो ने स्कूल हाँ। अच्छा। ने तो अब ये जो प्रयास है ये भी बहुत अच्छा है लेकिन जरा सी इसमें कसर यह है हाँ। की इसमें एक महदूद एक मुकर पब्लिक आती है जनरल पब्लिक जनता जनार्दन जिसको कहना चाहिए वो नहीं आम तक पब्लिक नहीं आती और जब तक कि आम पब्लिक नहीं आएगी तब तक इसको आगे बढ़ने के लिए चांस इतना नहीं है नहीं तो आप आप क्या समझते हैं क्या करना चाहिए हम लोगों को कि जैसे आम पब्लिक आए देखिए एक, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस समय हम शौकिया कलाकारों के संस्थाओं के सामने है सफलता हम चाहते हैं प्रोफेशनल वाली सफलता गई मतलब कि नेचुरली नाटक करते हैं तो चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग आएं देखें चारी सौ का हॉल हो मगर आज जब करते हैं तो पंद्रह बीस शो तो चाहते हैं कि हम करें तो मैंने उतने लोग तो आने चाहिए नाटक देखने आ, के लिए नाटक हम लोग जो करना चाहते हैं वो एक्सपेरिमेंटल नाटक करना चाहते हैं या साहित्यिक नाटक करना चाहते हैं क्लिष्ट नाटक थोड़े हो जाते हैं उनको आम जनता कैसे उनको ग्रहण कर सकते आप क्या समझते हैं कि क्या कहीं कोई रास्ता हमें ऐसा निकालना पड़ेगा जो कि बीच का रास्ता हो। थोड़ा पुराने पुराने में से खींच के लाइए सा आ, कैसे ले आए क्या पुराने की, क्या चीज चीज की आप समझते हैं जिनको जैसे देखिए आजकल तो म्यूजिकल बहुत होने लगे हैं नाच गाना फिर जो है सो किसी न किसी रूप में नाटक में आने लगे बहुत बड़, बड़, बड़ा आरोपित होकर आपको हाँ बोली मैंने छे घंटे का और पांच घंटे का जो ड्रामा होता था सुबह ड्रामा वो वो मैंने तो खत्म कर दी चीज हाँ। मिनर्वा से अलग होने के बाद जब मैंने अच्छे, एक, एक बड़ी निकाले लेकिन कुछ ऐसा दिमाग में यह आया और विश्वेश्वर बाबू और हम सब बैठ करके स्कीम बनाए कि क्यों ना विश्वेश्वर बाबू मेहरोत्रात्रा समझदार ये स्कीम बनी कि दो घंटे सवा दो घंटे के ड्रामा शॉर्ट गया लेकिन उस दो घंटे ढाई घंटे के ड्रामे में गाने भी अच्छे होने चाहिए कॉमिक भी मनोरंजन के लिए कॉमेडियन भी थोड़ा होना चाहिए और दो डांस कम से कम ज़रूर होने चाहिए तो ये तमाम मसाला जब भी ड्रामा लिखवाया चूँकि मैं ही लिखवाता था, था ड्रामे कुमार सलीमपुरी और वो सब बरफरदार तैयार किए जो कि हमारे जो बड़े बड़े थे तो मेरे अंडर में मैं जैसा काम वैसा वो करने को तैयार नहीं थे इसलिए मुझे नए लड़के तैयार करने पड़े नए लेखक तैयार कर लिए राम सिंह शरभ और ये कुमार सलीम कुमार सलीम के बत्तीस ड्रामे निकाले मुन में अच्छा सब कामयाब अच्छा आप एक बात बताइए आप इसको क्या करेंगे जहाँ निर्देशक या कहिए प्रोड्यूसर एक निश्चित आप इसको एक, ये कह सकते हैं ना कि फॉर्मूला दे करके नाटक लिखवाने जो इसमें नाच भी होना चाहिए गाना भी होना चाहिए थोड़ा कॉमिक भी होना चाहिए ऐसा कथानक होना चाहिए तो अब ये नाटक आप सब पूछे तब तो ईमानदारी से आपके नाटक कहे जाने चाहिए क्योंकि आइडिया तो सारा आपका दिया या आज भी जैसे प्रोफेशनल स्टेज के लिए जो नाटक लिखे जाते हैं हैं देखिए आज भी स्थिति में कुछ बहुत परिवर्तन नहीं ठीक। आर्टिस्ट आर्टिस्ट है आर्टिस्ट आर्टिस्ट तय हो गए कि ये ये काम करेंगे उनको दृष्टि में रख करके नाटक लिख दिया जाता है अमेचर स्टेज पर तो ऐसी स्थिति नहीं बनती नहीं है नहीं। वहां किसी और का लिखा हुआ नाटक है उसको समझ करके और उसको फिर से करना, करना पड़ता है से पड़ता तो एक तरह से तो तो काम बहुत आसान हो जाता है है है कि भाई आपको जहां जो जो जैसे जैसे चेंज करना है, जैसे लिखवाना है, कह करके लिखवा लिया तो अच्छा उस समय ये लोग लिखते थे इन को पैसे जरूर मिलते रहे एक का जितने नए थे उनका पाँच सौ तो रुपया कहानी का एक मुखर था के जो जो कानून था मालिकों की थैली मुकर्र थी यहाँ की तनखा का कभी एक दिन लेट नहीं हुई अच्छा। लेट जब तक चली एक ही तारीख पर तनखा दी है कभी भी एक मिनट की देर नहीं हुई बैंक बंद था तब भी विश्वेश्वर बाबा हो मास्टर जी रुपया घर से ले जाएंगे तनख्वाही दी स्टाफ को एक दिन भी लेट कर दिए और मेरा भी एक उसूल मेरे गुरु पंडित राजेश जी जो कथावाचक कथावाचक वो न्यूल के जिनके डायरेक्टर थे उनका भी ये उ रहा कि सौ कायदे बना लीजिए एक्टरों से मनवा लीजिए एक कायदा जो उनका है पेमेंट का वो आप इतना मानिए उसको तो उसको देनी चाहिए तो खैर कोई साहब मून लाइट में चूँकि कमी नहीं थी और इतफ़ाक़ की बात कि मून लाइट के मालिकों के तकदीर में कमाई लिखी हुई थी वरना इस लैंड के अंदर बेचारों ने बतुर नुकसान दिया बतेरे तबाह हो गए मूनलाइट में कभी भी नुकसान नहीं हुआ कभी फिल्म साथ में दो सो फिल्म के और एतवार को सुबह को भी उधर अच्छा। तो तो तो तो के जो दोनों खबारिये थे बहुत सारे वो तो शौकीन थे पुराने पिक्चर के वो टूटे रहते नहीं तो एक बात बताई क्या फिल्म दिखाई जाती थी नाटक और फिल्म दोनों एक ही टिकट लेके आती दोनों देखता था तीन क्लास में अच्छा पाँच रुपया सात रुपया और ढाई रुपया अच्छा। अच्छा। अच्छा। एक शो में रात का शो में तो चूंकि बैरंग लाल जी वगैरह सब ने एक दफा वो गिरधर भाई ने सबने तूफान बचाया था कि रात को दो बज जाते थे तीन बज जाते थे तो मैंने भी उस अमन मोहल्ला जक्रियात कमेटी का जो था मैं वहाँ भी मेम्बर था तो जब मुझसे पूछा गया तो मैंने उस कमेटी का साथ दिया क्योंकि ये रात के दो बजे मोहल्ले में शोर मचे और वो माहौल अच्छा, अच्छा नहीं रहता तो जो चीज़ अच्छी नहीं थी समाज के लिए उसका मैंने साथ दिया अच्छा। लिहा मालिकों ने उसको मान लिया और उन्होंने ये किया कि भाई रात के शो में सी फिल्म नहीं चूंकि रात के थिएटर के बाद फिल्म चलती थी अच्छा तो उसको बंद कर दिया खाली थिएटर तो थिएटर का एक शो होता था दो फिल्म शुरू हो जाता था साढ़े तीन बजे अच्छा और वो फिल्म ख़त्म होता था साढ़े पाँच बजे तो पौने छः बजे छः बजे और दस मिनट के बाद सिस्टम रखा था कि उसमें ऑटोमेटिक तमाम गाड़ी के ऊपर सब सामान वो रहता था स्क्रीन वगैरह वो सब ऊपर टन गया वो दस मिनट में सेट लग के तैयार हो गया अच्छा। नाटक शुरू हो जाता और रात का शो साढ़े सवा नौ बजे वो खाली थिएटर पर रह गया और पहले जब वो फिल्म चलता था तो पहले थिएटर हो गया और घर में से मेरे मेरी बहूरानी दोनों दोनों लड़कों की बहुए मेरे पोते पोतिया सब पूरा परिवार कलकत्ते पहुँच गया धरना देके बैठ गए वो लोग विशेषर बाबू ने उनकी फैमिली पूरी बहुत बड़ा कुनबा है सब कुनबा जमा हो गया क्योंकि वहाँ 24 साल में कभी बर्ताव नौकर मालिक का नहीं हुआ मेरे साथ मुझे मेंबर की हैसियत से हाँ एक और लेना नहीं नहीं आप ही। बचने के लिए चाहता तो मैं कई बार से था कि मैं इस लाइन को क्योंकि प्रोफेशनल थिएटर लाइन लाइन के के अंदर या के अंदर या फिल्म आखिर जब पब्लिक में चाहत कम हो जाती है तो एक्टर की दशा खराब होती है जैमनी जो है बरुआ उन्होंने जो किताब लिखी है शायद आपकी नज़रों से गुजरी हो जिसमें मैंने पारसी रंगमंच का इतिहास लिखा है पूरा अट्ठारह से अच्छा आपकी लिखी हुई है अच्छा उन्हीं के अच्छा। वह है उनके पास पढ़िए अच्छा। अच्छा। तो उसमें मैंने लिखा है एक्टर वेश्या रेस का घोड़ा इनका बुढ़ापा कभी अच्छा नहीं होता ये मेरा तजुर्बा है एक्टर वेश्या और रेस का घोड़ा तो अक्सर ये देखा है कि जब बहुत सारे एक्टरों को कि जब एक ज़माना तो उनका ये होता है कि पब्लिक उनके पर टिकट ख़रीदती है जो दौड़ती है और जब उनका गिरने का वक्त आता है तो कुछ तो अच्छा और एक्टर इस लैन के अंदर प्रोफेशनल में अपने वक्त में घर से कनेक्शन रखते नहीं घर की फिक्र नहीं रखते खाया उठाया पैसा आया तो मैं पंडित जी की कृपा कहिए या मेरे कुछ खुद मेहरबानी मालिक की खुदा की कि मैंने शुरू से ही 1918 से जब मैं इस्लाइन में आया तब से ही मैंने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाली थे 19 अच्छा। है। 1899 का, अच्छा, उसमें अच्छा, गलत छप गया अठारह सो में जब मैं आया ग्रेट वार का आखिरी चल रहा था पहले ग्रेट वार का तो तब से लेकर मैंने प्रभा जी अपने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाली अच्छा फादर को रिटायर बिठा दिया घर में कोई काम नहीं करने दिया छोटे भाई जो थे और बहनें उन सब का तो मेरी पीढ़ी से तालीम चली है अच्छा उससे पहले कोई तालीम नहीं थी गरीब घर था मुरादाबाद का बर्तनों का काम ये सब ये यही धंधे थे और गाने से तो कोसों दूर थे बड़ी पिटाई हुई है दो साल तक बराबर कोई दिन खाली नहीं जाता था इस दिन पिटाई नहीं होती बराबर ये धंधा था मगर बंदा बाजी नहीं आया गाने का शौक़ था ये जहाँ कोई चीज़ देख के ड्रामा क्लब का हुआ वो सीन फिर घर में अपने दोहराया जा रहा पलंग खड़ा करके चादर डाल के कभी आगे कभी पीछे ये भी तो तब से लेकर कम से कम तनख्वाह मिली तब भी ज़्यादा से ज़्यादा मिली तब भी घर का खर्च पूरा हुआ या अपनी ज़िंदगी साधारण तरीके से निभाई लेकिन कुछ बचाया जरूर चाहे पाँच रुपया महीना चाहे सौ रुपया महीना लेकिन बचाया ज़रूर और जब कंपनी से रिटायर हुआ तो प्रोविडेंट फंड तो था ही वो और कुछ बचाया हुआ था यहाँ ला बिजनेस स्टार्ट कराया बच्चों तो आपके दुआ से इस बहुत अच्छा काम है आपके लड़के के संतान के दो लड़के के हैं दो लड़के लड़कियाँ दो लड़की हैं। दो लड़की सबकी शादी कर दी सबके बच्चे हैं। बाल बच्चे हैं। बच्चे पढ़ निकल आए पढ़ जाता पर नाना हूँ अब अच्छा मेरी जो पोती है उसके यहाँ भी बच्चा है, है। बड़ा पोता है उसके यहाँ लड़का है और काम है भारत आर्ट इंटरप्राइजेज के नाम से जो फर्म है उसका मालिक मैं हूँ मगर वो काम मैं नहीं जानता हूँ काम वही कोई जा सब करते हैं, करते हैं। तो जो ग्रैंडसन सन है दोनों वो पढ़ रहे हैं एक हिंदू कॉलेज में मुरादाबाद में और एक उसमें अब दोनों कॉलेज के अलावा फर्म का काम भी सीखते हैं और बिजनेस तो में डालना चाहिए सर तो इस तरह जिंदगी गुजरी तो मूनलाइट छोड़ने के बाद जो माहौल चाहता था एक तो एकांत शुरू से अकेला रहने की आदत तो एक तो ये कि उसमें थोड़ा फर्क पड़ गया क्यूँकी वो छोटे छोटे जो जो होते हैं वो तो जानते नहीं को रोकने का मोह भी प्यार में उनके पड़ गया हूँ असल में वो सुख भी एक ऐसा है न की जो वो बंधन भी प्यारा लगने लगाया जाता दूसरे ये जहाँ जीविका का सवाल तब वहाँ कोई फिक्र रही नहीं खुद अपने पैरों पे सब खड़े हैं और इतफ़ाक से लड़कियों का जो घर है वो बहुत सुखी है अच्छा। दामाद दोनों बिजनेस अच्छा। हैं अपने काम बर्तन अच्छा। का ये चमचे अच्छा। का ये सब अच्छा। फैक्ट्री है अच्छा। और हमारे दो फर्म हैं एक के मालिक मैं और बहुरानी है बड़ी अच्छा। पार्टनर हैं और एक अनसार एंड कंपनी अनसार हुसैन लड़के का नाम है अच्छा कोई नहीं है। और चिंता खा जाती जब में था तो बड़ी रहती थी ये नौकरी में जब भी रहा फिक्र रही क्योंकि नौकरी का वो भी थिएटर लाइन की नौकरी का आपको ताजुब होगा पचास साल काम किया है पचास साल में एक दिन भी बेकार नहीं रहा अच्छा कभी मौका नहीं आया बेकार रहने का एक जगह से छोड़ा तो उससे पहले दूसरी जगह तैयार होगी अच्छा किन किन कंपनियों में कहाँ कहा आप रहे बारह साल न्यू अल्फ्रेड में रहा अच्छा न्यू अल्फ्रेड में बंबई में रहे मुंबई तो था उनका हाँ। लेकिन टूर करती थी पूरे हिंदुस्तान का पेशावर से लेकर से लेकर के मणिपुर तक और और और हैदराबाद हैदराबाद तमाम अच्छा तो सब जगह वगैरह है आपको जमाने में भी उर्दू के नाटक देखने के नाटक वाले मिलते हैं मैंने उन नाटकों की भाषा को तो उर्दू ही चाहे उर्दू कही चाहे हिंदी कही है धार्मिक नाटक हुए अच्छा वीर अभिमन सन 16 में मालविया जी ने उद्घाटन किया पंडित हाँ। जी का लिखा हुआ हाँ। और सन हाँ। सन 21 में ये निकला प्रहलाद अच्छा बड़े अच्छा। बहुत अच्छे हिंदुस्तान भर में डंका फेट गया इन ड्रामो का धार्मिक ड्रामो का और उसके बाद निकला ईश्वर भक्ति अमरीश की कथा अच्छा ये मोतीलाल जी जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो रहे अच्छा। में घटन किया अच्छा। फिर कृष्ण अवतार निकला कृष्ण कृष्णोतार अच्छा। का गाना उन्नीसो चौबीस में मेरा बड़ा चला। कौन सा के पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे एक लाइन आपको धोनी याद है क्या निर्बल प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश आप में में औरतों ने घर घर गाना शुरू कर दिया और गाते गाते थे थे हमेशा हमेशा अपने गाने हमेशा गाते थे। फिल्म में भी जब गया हूं तब खुद पार्ट करने वाले ही था वो तो में, काफी दिनों के बाद ये टेक्निक आई तो पहले तो हाँ, गाते हैं इंडिया में आलामारा तो दूसरा बना श्री फराद और तीसरा बना गुलबकावली सरोज का तो श्री फरहद के इसी लखनऊ में श्री फरहत के लिए तो निसार का एग्रीमेंट हुआ मैडन के लड़के आए थे इसमें ठहरे थे जहांगीर जी अल्फिस जो है अच्छा। ये है बाग के इधर कौन कोने और सरोज कंपनी के मालिक के जो लड़के थे चमनलाल देसाई के मनीलाल देसाई वो मुझे लेने के लिए आए थे वो थे सेंट्रल होटल में ठहरे हुए थे अमीनाबाद अच्छा। में नतीजा ये हुआ कि निसार तो भाग गए रात को बिस्तर सब अपने जो भाग के गए वैसे एग्रीमेंट कंपनी जाने नहीं देती और मैं जब अपने बिस्तर पे आया तो मैंने ये सोचा कि लोग कहेंगे पंडित जी को कि तुमने धर्मपुत्र की तरह पाला उसको और तुम्हें धोखा दे पंडित जी का चुके मेरे ऊपर पूरा सहाय था मेरे दिल में इस बेईमानी को खूब नहीं तो मास्टर भाग के गए नहीं, वो फिल्म में काम करने के लिए टॉक अच्छा, नहीं की जा जाती अच्छा, अच्छा, उनको ऑफर आया वहाँ उनको साढ़े तीन सौ मिलते थे वहाँ उनको सात सौ रुपये का ऑफर आया अच्छा, और मुझे में नब्बे तनख्वाही मिलती थी सिर्फ अच्छा, और हाँ नहीं, वो बड़ी तनख्वाह नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, थी तो सन्तीस का इकतीस का जिक्र है तो मेरी सनतीस में एक सौ हो गई थी तनख्वाई और खाना और रहना और रहाइश हर जरूरिया पूरी करती थी तो मैं उस वक्त अपने दिल में इतनी नेकी मेरे दिल में समा गई कि मैं धोखा नहीं दूंगा चूँकि मालिक ने भी मुझको बेटे की तरह रखा हुआ था साथ ही और पंडित जी का महसूस होने के नाते मेरे लिए पंडित जी ने बहुत मेहनत मेरा ख्याल है शायद अपनी औलाद के लिए ना कोई नहीं करेगा मेरे लिए उन्हें मुझसे बहुत ही बेटे की तरह लगाव था और जहाँ तक पाठ का सिखाने का और काम का है मेरे लिए बड़ी मेहनत की अच्छा। और हिंदी के उच्चारण के लिए तो उन्होंने मार मार के मुझे ठीक किया नहीं तो पंडित जी डायरेक्ट तो नहीं करते रहे डायरेक्शन सौराब जी के जाने के बाद वही डायरेक्टर थे चूँकि रामायण तो पढ़ने में उनका जवाब ही नहीं था और शुरू से ही पारसी कंपनी का नाटक उन्होंने अभिमन्यु से पहले रामायण उनका निकला था पंजाब की कंपनी में हाँ वो जो मैंने राधेश्याम के रामायण के नाम से जो प्रसिद्ध है वो कैसे तो कैसे गाते थे उसकी ट्यून होती थी कुछ आपको याद है क्या तुम हो के फिर क्या लेना वर का देना हम तुमको पार लगा देंगे तुम हमको पार लगा देना हम तुमको पार लगा देंगे तुम हमको पार लगा देना ये रामायण की तरफ उसमें तरह तरह से चेंजिंग होती जाती थी अगर आप अपनी ज़िंदगी में कभी पंडित जी की कथा रामायण की जो पढ़ते थे देख लेती तो आप सब नाटक उनके बाद जी का था। मैंने उनकी तो नहीं मगर इसी स्टाइल में हो सकता है कि वो बिंदु जी ही बिंदु जी, बि, बिन्दु बिन्दु बिन्दु जी बिन्दु इस ढंग से कथा कहते थे आ, मैंने ये कुछ हमें ऐसा ख्याल आ रहा है कि बनारस में एक बार हमारी बहन के यहाँ बराबर वो शेरवाली कोठी में कथा वगैरह हुआ करती थी तो ऐसी कथा आ, सुना है सुबह हमसे कहा शरद ने कि आप यहाँ रहिए कल तो ले लीजिएगा हम बड़े खुशी से हम ले लेंगे तो तो हम जाना वो तो वो शायद ऑलरेडी किसी किसी और से वो किसी से कह रखा था कहा ठीक है उसमें कोई बात जिला अमन कमेटी का जो सिलसिला चल रहा है उसके लेटर के ऊपर मैंने एक शेर लिखा है हाँ। वो मैं आपको हाँ। चल आओ अब मौ बहाराँ की तरह बल खाएँ आओ अब मौज बहारा की तरह बल खाएँ कभी कौसर कभी गंगा की तरह लहराएं मिलके इस तरह मोहब्बत के तरह न गाएं झूम के मस्जिद मस्जिदों मंदिर भी गले में बहुत ख़ास ये ये बिल्कुल बस दूर रखो कि तो अपने आराम से कोई कौंट... नहीं तो तक तो के आगे माइक है बड़े जाते अच्छा है। नहीं। नहीं तो बहुत अच्छा बहुत तो आपके जज्बात अभी तक रंगमंच के लिए वैसे ही हैं जैसे कि शुरू में रंगमंच पर काम तो अभी तक बराबर कर रहे हैं अभी गोदान हम लोगों ने किया बनारस बनारस वाले ग्रुप ने किया था अच्छा, फिर फिर दोबारा हमने उसको नए सिरे से नया रूपांतर किया अच्छा। और उसको किया तो आपके आशीर्वाद से पिछले दो साल से उस नाटक को हम लोग कर रहे हैं 60 अच्छा। प्रदर्शन कर चुके हैं अच्छा। तो अब बिड़ला में नीचे करते हैं और अब क्या हुआ है कि इधर इसके आमंत्रण खूब मिल रहे हैं हम लोगों तो अभी अभी इसी मैंने हम मंगलवार को चले हैं सोमवार को हम लौट करके आए आसनसोल और चितरंजन में अच्छा। और आसनसोल में तीन चार हजार आदमियों ने वो शो देखा और बड़े गदगद गद मैंने इतने प्रसन्न वो लोग ऐसा है इतने शो में कभी तो ये कहिए प्रसन्न, प्रसन्न नहीं कि अब कामयाबी की तरफ मंजिल अभी भी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है असल में हमने जो आपसे सवाल पूछा था पिछले कई बरसों से ये सवाल हम लोगों के ध्यान में बार बार ये उठ रहा है कि नियमित तो नाटक करना चाहते हैं लोग देखने वाले नहीं आए तो देखिए खर्च भी बहुत हो जाता है आखिर कहां से कितना लोगों से मांग मांग करके खर्चा करें? पच्चीस तो हजार रुपये साल का घाटा दे करके चार साल तक इस थिएटर को चलाया हम लोगों ने अच्छा अब सवाल इस बात का है कि आखिर इस तरह से कितने दिन तक चलाया जा सकता है इसको अपने पैरों पर तो खड़ा होना होगा अब उसमें क्या होता है कि एक नाटक पॉपुलर होता है और दो तीन नाटक ज़रा सा जो सीरियस होते हैं वो मार खा जाते हैं तो किसी में तीन सौ रुपये का टिकट बिकेगा किसी में पाँच सौ का पा बिकेगा खर्चा हज़ार ग्यारह सौ बारह सौ रुपये हो ही जाता है शो का खर्चा खाली आप प्रोडक्शन का खर्चा तो छोड़ दीजिए तो अब ये गोदान करके ऐसा लगा कि ऐसी चीज़ हो जिसमें कि जो कि आदमी के मन को छूने वाली हो हमारे रोज़ की ज़िंदगी की बात हो तो वो शायद मन को ज़्यादा प्रभावित करेगी और बड़े नेचुरल स्टाइल में किया हुआ है जो लोग देखते हैं कोई तो बोलते हैं कि लगता ही नहीं कि नाटक हो रहा है ये लग रहा है कि जिंदगी का जैसे घर में कुछ हो रहा है, ठीक है और, हाँ के से होता हुआ। हाँ। और सेट भी वैसे बिल्कुल जैसे लगता है कि गाँव कै कए एक झुंपे इधर एक झुंपे इधर है बीच में आंगन जैसा है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो एक मन में बार बार ये सवाल उठता है कि कुछ ऐसे नाटक और चुने जाए किए जाएँ जो कि लोगों के मन को स्पर्श करें अब कौन सा नाटक और ऐसा होगा ये कहना मुश्किल ये भी जब किया था तब ये थोड़ी सोचा कि लोगों को इतना पसंद आया ये नाटक मैंने पाँच छः साल पहले ड्रामेटाइज किया करके छोड़ दिया था फिर उस समय करने की कोई बात नहीं हुई एक बार बीच में नाटक नहीं है नाटक नहीं मैंने कहा वो ड्रामेटाइज़ किया हुआ पढ़ा है ऐसे ही चिरकुट लगा लगा करके करेक्शन कर करके मैंने कहा हम पढ़ सुनाते हैं अच्छा लगेगा तो कर लेंगे सब ने सुना बोले नहीं नाटक तो अच्छा है क्यों और वो करने के बाद आपको ताजुब होगा पढ़े लिखे लोग ड्राइवर नौकर साधारण लोग आईआईटी कानपुर जैसे माने लड़के जो कि बड़े नकचढ़ शरारती लड़के ने उन सब ने देखा और कानपुर में तो एक शो के बदले दो शो करवाए एक शो हो गया दूसरे दिन फ्री थे हम लोग वो कहें कि नहीं आप करिए आप एक शो कर दीजिए एक एक रुपए का उनके तो अपने मेंबर्स का का था एक-एक रुपए लगा करके किया मैंने तो कहा था कि तुम फ्री ओपन में कर दो हम फ्री कर देंगे दिखाओ आदमी को लगा अब ये नहीं समझ में आ रहा है हमारे तो नहीं समझ तो तो में आ तो रहा तो तो है यही प्रश्न उन्होंने किया तो मेरी अपनी ज़ाती राय तो यह है कि जब तक समाज में तो इस तरह के लोग अब तैयार नहीं हैं कि वो इसको व्यवसायी रूप में चलाने के लिए अपने पैसा खर्च करें मेरे ख़याल से जहां ताजमहल की हिफाजत कर रही है गवर्नमेंट जहां क़िले की हिफाजत कर रही है जहां पुराने मंदिरों की जहां पुराने मकबरों की हिफाज़त कर रही है तो ये हिंदुस्तान की कला चाहे संगीत हो चाहे नृत्य हो चाहे नाट्यमंच हो इसकी भी रक्षा करना गवर्नमेंट का फ़र्ज है राष्ट्रीय गवर्नमेंट का फ़र्ज है मेरी राय में मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट इसमें मदद करे तो इसकी रक्षा हो सकती है और ये नहीं इसमें देखिए हमको जो लगता है इसमें फ़र्क दूसरा है देखिए प्रश्न केवल पैसे का नहीं है पैसा तो गवर्नमेंट ने दे दिया या किसी ने भी दे दिया कोई देता ही रहा है आज तक अनामिका ही आज 22 साल से काम कर रही है तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आता है और उसको लगाया है सवाल है कि ऑडियंस हुए बिना आप नाटक तो नहीं कर सकते जनता चाहिए और जनता को तो गवर्नमेंट जबरदस्ती बुला के नहीं, नहीं जबरदस्ती तो हाँ। अच्छा, तो उसको देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हल्ला कर सकती है वो चालू कर तो आप क्या कीजिएगा तो इसका समाधान हमको ऐसा लगता है की समस्या पैसे की जो है वो तो है उससे भी ज्यादा शायद ऐसे नाटकों के कथानकों की है ऐसी चीजों की है जो की जनता को अपनी लगे अब जनता भी तो हमारा देश तो इतना बड़ा है इतनी जनता की जनता तो की, भी तो हर की अरे हर मोहल्ले की जनता है आप अलग हो जाएगी सूबे की अलग हो जाएगी तो कैसे नाटक हूँ कौन से नाटक ऐसे हों जो की अपेक्षाकृत एक बड़े वर्ग को अपील करें देखिये सब group, सब ग्रुप जगह तो करते हैं है, तो कर है है। अगर हमारे ऑडियंस का क्षेत्र जब तक विस्तार नहीं होगा तब तक तो ये ना, नाटक एक नाटक तैयार करे में दो तीन महीने तो लग ही जाते हैं कम से कम देखिये हम लोग तो रोज रिहर्सल नहीं कर पाते प्रोफेशनल है नहीं कि ड्यूटी है कि आकर के बैठ गए चार घंटा दिन भर के काम के बाद लड़के आते हैं कोई साढ़े छः में आता है कोई सात बजे पहुंच पाता है साढ़े आठ नौ बजते बजते भूखे प्यासे किसी को पाँच माइल जाना किसी को तीन माइल जाना अब जाते हैं तो रिहर्सल निमित कहाँ हो पाते हैं हम लोगों के लिए तो तीन महीना लग ही जाता है खर्च होता है कहाँ से पैसा है तो ये एक बड़ा प्रश्न है और हमारे कुछ नहीं समझ में आ रहा है बड़े बड़े लोग भाई बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमको तो वहाँ बैठ के जो करते हैं और उससे जो बात समझ में आती है वो ये आती है कि कहीं कुछ हम लोगों के करने में है सब कुछ है पॉपुलैरिटी हो रही है लोग आ रहे हैं देख रहे हैं मगर अभी भी हम बड़े समुदाय के सामने नहीं पहुंच पा रहे आप देखिए कोई भी हिंदी नाटक के लिए कितनी ऑडियंस अभी मिल रही है आ, थोड़े से दल हैं जिनके नाटकों के बीस पच्चीस शो होते हैं टोटल कितने लोग देखते हैं बहुत कम एक हॉल में पाँच सौ छह सौ हैं टोटल तीन चार हजार आदमी देखते हैं में तो तीन चार हजार आदमी को देखा देखा करके ठीक है शायद ये सुधार ये सुधार कि पहले तीन सौ देखते थे अब तीन हजार देख रहे हैं बंगाल में नाटक होते हैं चलते ही रहते हैं सालों चार चार शो देखते हैं चार चार शो ठीक है अब वो बंगाल में भी देखे प्रोफेशनल थिएटर बड़ा प्रोफेशनल होगा अब वो उस पर ना वो एक्टर्स रहे, आ, करने वाले आहा। कि जिनको देख कर सरजू बाला को देखा महेंद्र गुप्ता वगैरह इन लोगों को देखा मगर मैंने दुर्गा दास को शीशर बाबू वगैरह को नहीं असल में बंगला हमको पहले समझ में भी कम आती थी फिर घर वाले और जाने के लिए मैंने हमको जितनी आती थी इनको और भी नहीं आते थे तो जाने के लिए राजी नहीं होते तो कैसे मैंने ऐसा ज़िंदगी में नहीं देखा आलमगीर आलमगीर का जो अहिंद बाबू ने बेहतरीन तो, तो, तो लेकिन इनका काम अगर आप देखते दुर्गा बाबू का तारीख बहुत सुनी हुई है आदमी का दिल खेचे सब नाटक देखा आ, पिक्चर में भी असल में हम तो देखिए तो 45 के बाद कलकत्ता में आए तो ये सब बंगला थिएटर देखना शुरू किया जब से खुद मेरे थिएटर में ज्यादा इन्वॉल्व हुए तब से फिर बंगला थिएटर देखने लगे तो हमारे ख्याल से शिशिर बाबू की तो मृत्यु हो गयी शायद सत्तावन अट्ठावन में तो हम उनको तो देख तो ही नहीं सके और उनका दो अगर देखा हो आपने। आ, बोल करके या बंगला बोल करके वो देखा था मैंने उनका स्टेज और इनका पीडब्ल्यू डी चला दुर्गा बाबू का अच्छा, अच्छा ये सब मैंने मैंने नहीं देखा आप आप कुछ कुछ कुछ थोड़ा सा सा सा दो एक जरा जरा अंश कुछ है पारसी स्टाइल में आप जरा सा आप कुछ का कुछ मैं <coughs> मैंने बहुत से पुराने लोगों की आवाज टेप करके रख रखी है नाटक से आप थोड़ा सा इसको वो आवाज इसलिए जरा उनको इंटरेस्ट उनका भी दफ्तर है भगवान न जाने आजकल मेरा बायां नेत्र क्यों फड़का करता है जब से आचार्य गौरव दल के सेनापति हुए हैं सबसे बराबर कलेजा धड़का करता है मैं जी को बहुत रोकता हूं तो भी ये टूटा जाता है और मेरा ये गांडी धनुष हाथों से छूटा जाता है ऐसा क्यों है अर्जुन नाथ जिन हाथों ने द्रुप के हां मच्छ बाण द्वारा मारा जिन हाथों ने नरवराट का सेवा पत स्वीकारा जिन हाथों ने पूज पितामह को भी रण में संघारा जिन हाथों ने दादाजी के लिए प्रकट कर दी धारा वही हाथ हृदय की नाई अब तो कांपे जाते हैं यो दस्तल में गुरु के ऊपर जब हम बाण चलाते हैं क्या निर्बल हो गए नहीं बल तो वही है किंतु जब साज उठाता हूं उठाया नहीं जाता जब राग जमाता हूं जमाया नहीं जाता चाहता हूं किंतु पैर बढ़ाया नहीं जाता उन नेत्रों से नेत्र मिलाया नहीं जाता जीते जिया जीत कमाऊंगा नहीं मैं गुरुदेव पे गांडी उठाऊंगा नहीं मैं वीर का दूसरा दृश्य पहले बोल दीजिए ना चलतापुरजा न्यूल फ्रेट का एक ड्रामा था उसका एक पहला सीन चलतापुरजा एक कैरेक्टर था सिकंदर जो कि बहुत बड़ा बदमाश था वो तमाम कैदियों को शाम के वक्त में इकट्ठा करता है कहता है अय मेरी शरीफ सोसाइटी के ऑनरेबल मेम्बरों मुद्दत हुई कि इस मकान जन्नत निशान में हम आराम फरमाते हैं मगर आज तक किसी ने किसी को ये नहीं बताया कि हम ताक शरीफ़ कौन हैं और किस नेक नामी के सिले में इस मुबारक मुकाम में भेजे गए हैं एक कैदी कहता है मुबारक मकाम अरे यार क्यों जी जलाता है जेल खाने को मुबारक मुकाम बताता है तो तुझे यहाँ तकलीफ किस बात की है खाना अच्छी तरह से हजम होता है तंदुरुस्ती खास सी रहती है मैं तो कहता हूँ कि वो लोग बेवकूफ़ हैं जो हवा बदलने के लिए नैनीताल और मसूरी जाते हैं जरा दो चार महीने यहाँ की हवा खाएं तो तंदरुस्ती खास हो जाए एक कैदी यहाँ तो दिन भर सड़क कूटने की मेहनत इंजर पिंजर ढीले कर देती है और इसे दिल लगी सूझी है अरे तू तो बड़ा ही नाशुकरा नजर आता है अबे घर में थे तो सेंट्रो सिस्टम किया करते थे अब यहाँ फावड़ा सिस्टम और गुदाल सिस्टम से दिल बहलाते हैं